Dhamma Mandalamukita, Ahinsa Sanjamo Tavo, Deva Vitam Namansanti. J.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 सूर्यास्त के समय जैसे कोई फूल अपनी पखड़ियों को बंद कर ले संयम ऐसा नहीं है वरण सूर्योदय के समय जैसे कोई कली अपनी पखड़ियों को खोल ले संयम ऐसा है संयम मृत्यु के भय में सिकड़ गए चित्त की रुग्ण दशा नहीं है संयम अमृत की वर्षा में प्रफुल्लित हो गए नृत्य करते चित्त की दशा है, संयम किसी भय से किया गया संकोच नहीं है संयम किसी प्रलोभन से आरोपित की गई आदत नहीं है संयम किसी अभय में चित्त का फैलाव और विस्तार है और संयम किसी आनंद की उपलब्धि में अंतर वीणा पर पैदा हुआ संगीत है संयम निषेध नहीं है विधेय निगेटिव नहीं है पॉजिटिव है लेकिन परंपरा निषेध को मानकर चलती है क्योंकि निषेध आसान है और विधेय अति दुष्द मरना बहुत आसान है जीना बहुत कठिन हमें लगता है कि नहीं जीना बहुत आसान है मरना बहुत कठिन लेकिन जिसे हम जीना कहते हैं वो सिर्फ मरना ही है और कुछ भी नहीं सिकुड़ जाने से ज्यादा आसान कुछ भी नहीं है खिलने से ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है क्योंकि खिलने के लिए अंतर ऊर्जा का जागरण चाहिए सिकुड़ने के लिए तो किसी जागरण की किसी नई शक्ति की जरूरत नहीं पुरानी शक्ति भी छूट जाए तो सिकुड़ना हो जाता है नई शक्ति का उद्भव हो तो फैलाव होता है महावीर तो फूल जैसे खिले हुए व्यक्तित्व थे। लेकिन महावीर के पीछे जो परंपरा बनती है उसमें तो सिकुड़ गए लोगों की धारा की की श्रृंखला बन जाती है और फिर पीछे के युगों में इन पीछे चलने वाले सिकुड़े हुए लोगों को देखकर ही हम महावीर के संबंध में भी निर्णय लेते स्वभावतः अनुयायियों को देखकर हम अनुमान करते हैं उनका जिनका वे अनुगमन करते हैं। लेकिन अक्सर भूल हो जाती है और भूल इसलिए हो जाती है कि अन्यायी बाहर से पकड़ता है और बाहर से निषेध ही ख्याल में आते हैं महावीर या बुद्ध या कृष्ण भीतर से जीते हैं और भीतर से जीने पर विधेय ही होता है अगर किसी को परम आनंद उपलब्ध हो तो उसके जीवन में जिन्हें हम कल तक सुख कहते थे वे छूट जाएंगे इसलिए नहीं कि वो उन्हें छोड़ रहा है बल्कि इसलिए कि अब उसे जो मिला है उसके लिए जगह बनानी जरूरी है हाथ में कंकर पत्थर थे वे गिर जाएंगे क्योंकि जैसे हीरे जीवन में आ गए हों अब कंकर पत्थरों को रखने के लिए न सुविधा है न सकती है न कारण है लेकिन वे हीरे तो आएंगे अंतर के आकाश में वे हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे और हाथों में जो पत्थर थे वे छूटेंगे वे हमें दिखाई पड़ेंगे स्वभावता हम सोचेंगे कि पत्थर छोड़ना ही संयम है ये एक बहुत अनिवार्य फैलिसी है जो समस्त जागृत पुरुषों के आसपास इकट्ठी होती है ये स्वाभाविक है लेकिन बड़ी खतरनाक है क्योंकि तब हम जो भी सोचते हैं वो सब गलत हो जाता है लगता है महावीर कुछ छोड़ रहे हैं यही संयम है नहीं लगता कि महावीर कुछ पा रहे हैं वही संयम है और ध्यान रखें पाए बिना छोड़ना असंभव है या जो पाए बिना छोड़ेगा वो रुग्ण होता है बीमार होता है अस्वस्थ होता है सिकुड़ता है और मरता है पाए बिना छोड़ना असंभव है जब मैं कहता हूं तो त्याग की बहुत दूसरी धारणा और संयम का बहुत दूसरा रूप और आयाम प्रकट होता है मैं ये कहता हूं कि महावीर जैसे लोग कुछ पा लेते हैं वो पाना इतना विराट है कि उसकी तुलना में जो उनके हाथ में कल तक था वो व्यर्थ और मूल्यहीन हो जाता है और ध्यान रहे मूल्यहीनता रिलेटिव है तुलनात्मक है ऐसा जब तक आपको श्रेष्ठ तर नहीं मिला है तब तक जो आपके हाथ में है वही श्रेष्ठतर है चाहे आप कितना ही कहें कि वो श्रेष्ठ तर नहीं है लेकिन आपका चित्त कहे जाएगा वही श्रेष्ठतर है क्योंकि उस श्रेष्ठ तर को आपने नहीं जाना जब श्रेष्ठतर का जन्म होता है तभी वो निकृष्ट होता है और मजे की बात यह है कि निकृष्ट को छोड़ना नहीं पड़ता और श्रेष्ठ को पकड़ना नहीं पड़ता श्रेष्ठ पकड़ ही लिया जाता है और निकृष्ट छोड़ ही दिया जाता है जब तक निकृष्ट को छोड़ना पड़े तब तक जानना कि श्रेष्ठ का कोई पता नहीं है और जब तक श्रेष्ठ को पकड़ना पड़े तब तक जानना की श्रेष्ठ अभी मिला नहीं है श्रेष्ठ का स्वभाव ही यही है कि वो पकड़ जाता है और निकृष्ट का स्वभाव ही यही है कि वो छूट जाता है लेकिन निकृष्ट हमसे छूटता नहीं और श्रेष्ठ हमारी पकड़ में नहीं आता है तो हम निकृष्ट को छोड़ने की जबरदस्त चेष्टा करते हैं उसी चेष्टा को हम संयम कहते हैं और श्रेष्ठ को अंधेरे में टटोलने की पकड़ने की कोशिश करते हैं वो हमारी इस तरह पकड़ में नहीं आ सकता इसलिए संयम के विधायक आयाम को ठीक से समझ लेना जरूरी है अन्यथा संयम व्यक्ति को धार्मिक नहीं बनाता है केवल अधार्मिक होने से रोकता है और जो अधर्म बाहर प्रकट होने से रुक जाता है वह भीतर जहर बनकर फैल जाता है निषेधात्मक संयम फूलों को नहीं पैदा कर पाता केवल कांटों को प्रकट होने से रोकता है लेकिन जो कांटे बाहर आकाश में प्रकट होने से रुक जाते हैं वो भीतर आत्मा में छिप जाते हैं इसलिए जिसे हम संयम ही कहते हैं वो आनंदित नहीं दिखाई पड़ता वो पीड़ित दिखाई पड़ता है वो किसी पत्थर के नीचे दबा हुआ मालूम पड़ता है किसी पहाड़ को ढोता हुआ मालूम पड़ता है उसके पैरों में नर्तक की स्थिति नहीं होती उसके पैरों में कैदी की जंजीरें मालूम पड़ती हैं ऐसा नहीं लगता है कि बच्चों जैसा सरल उड़ने को तत्पर हो गया है वो बहुत बोझिल और भारी हो गया होता है जिसे हम सही में कहते हैं वो हंसने में असमर्थ हो गया होता उसके चारों तरफ आंसुओं की धाराएं इकट्ठी हो जाती और जो सही में हंस ना सके परिपूर्ण चित्त से वो अभी सही में नहीं जिसका जीवन मुस्कुराहट न बन जाए वो अभी सही में नहीं निषेध का रास्ता ये है कि जहां जहां मन जाता है वहां वहां मन को न जाने दो जहां जहां मन खिंचता है वहां वहां मन को न खिंचने दो उससे विपरीत खींचो तो निश्चित एक अंतर संघर्ष इनर कॉन्फ्लिक्ट जिसमें शक्ति वह होती है उपलब्ध नहीं होती सभी संघर्ष में शक्ति वह होती है जहां जहां मन खींचता है वहां वहां से उसे वापस खींचो लौटाओ कौन लौटाएगा किसको लौटाएगा आप ही खींचते हैं आप ही खींचते हैं आप ही आकर्षित होते हैं आप ही विपरीत जाते हैं आप अपने भीतर विभाजित हो जाते हैं खंडों में टूट जाते हैं जिसको मनोचिकित्सक सीजो फ्रेनिया कहते हैं वो आपके भीतर घटित होता है आप खंडित हो जाते हैं आप दोहरे तेहरे हो जाते हैं आपके भीतर अनेक लोग हो जाते हैं, आप अपने को ही बांट के लड़ना शुरू कर देते हैं। इसमें जीत कभी ना होगी और महावीर का सारा रास्ता जीत का रास्ता है जो अपने से लड़ेगा वो कभी जीतेगा नहीं उल्टा लगता है ये सूत्र क्योंकि हमें लगता है लड़े बिना जीत कैसे हो सकती है? जो अपने से लड़ेगा वो कभी जीतेगा नहीं क्योंकि अपने से लड़ना अपने ही दोनों हाथों को लड़ाने जैसा है ना बायां जीत सकता ना दायां क्योंकि दोनों के पीछे मेरी ही ताकत लगती है मेरी ही शक्ति लगती है चाहू तो मैं बाएं को जिता लू तब भी बाया जीतता नहीं चाहू तो मैं दाएं को जिता लू तब भी दाएं जीतता नहीं क्योंकि दोनों के पीछे मैं ही होता हूं और ये जो व्यक्तित्व में खंडन हो जाता है डिसइंटीग्रेशन हो जाता है ये आदमी को विक्षिप्तता की तरफ ले जाने लगता है आदमी ऐसा लगता है कि तो उसके ही भीतर उसका दुश्मन खड़ा है वही है वो आधा अपने को बांट लिया है अपनी छाया से लड़ने जैसा पादुत्पन्न है नहीं महावीर इतना गहरा जानते हैं कि सीजोफ्रेनिक खंडित व्यक्तित्व की तरफ वे सलाह नहीं दे सकते वे सलाहें देंगे अखंड व्यक्तित्व की तरफ इंटीग्रेटेड एकता, एकजुट। संयम का अर्थ है जुड़ा हुआ इकट्ठा इंटीग्रेटेड ये बहुत मजे की बात है कि अगर आप असत्य बोलें, तो आप कभी भी इंटीग्रेटेड नहीं हो सकते अगर आप झूठ बोले तो आपके भीतर एक हिस्सा सदा ही मौजूद रहेगा जो कहेगा कि नहीं बोलना था झूठ बोले हो झूठ के साथ पूरी तरह राजी हो जाना असंभव है अगर आप चोरी करें तो आप कभी भी अखंड नहीं हो सकते आपके भीतर एक हिस्सा चोरी के विपरीत खड़ा ही रहेगा लेकिन अगर आप सत्य बोलें तो आप अखंड हो सकते हैं महावीर ने उन्ही उन्हीं बातों को पुण्य कहा है जिनसे हम अखंड हो सकते हैं और उन्ही उन्हीं बातों को पाप कहा है जिनसे हम खंडित हो जाते हैं एक ही पाप है आदमी का टुकड़ों में टूट जाना और एक ही पुण्य है आदमी का जुड़ जाना इकट्ठा हो जाना है टू बी वन होल्स तो महावीर लड़ने को नहीं कह सकते महावीर जीतने को जरूर कहते हैं लड़ने को नहीं कहते पर जीतने का रास्ता और है। जीतने का रास्ता यह नहीं है कि मैं अपनी इंद्रियों से लड़ने लगू जीतने का रास्ता यह है कि मैं अपने अत स्वरूप की खोज में संलग्न हो जाऊं जीतने का रास्ता यह है कि मेरे भीतर जो छिपे हुए और खजाने हैं मैं उनकी खोज में संलग्न हो जाऊं जैसे जैसे वे खजाने प्रकट होते जाते हैं वैसे वैसे कल तक जो महत्वपूर्ण था वो गैर महत्वपूर्ण होने लगता है कल तक जो खींचता था वो नहीं खींचता कल तक बाहर की तरफ चित्त जाता था भीतर की तरफ आता है एक आदमी है हम थोड़ा उदाहरण लेकर समझे एक आदमी है भोजन के लिए आतुर है परेशान है बहुत रस है क्या करे संयम के लिए वो रस का निग्रह करे ही हमें दिखाई पड़ता है आज ये रस न ले कल वो रस न ले परसों वो रस न ले ये भोजन छोड़ दे वो भोजन छोड़ दे लेकिन क्या भोजन के परित्याग से रस का परित्याग हो जाएगा संभावना यही है कि भोजन के परित्याग से पहले तो रस बढ़ेगा अगर वो जिद में अड़ा रहे तो रस कुंठित हो जाएगा मुक्त नहीं होगा लेकिन कुंठित रस व्यक्तित्व को भी कुंठा से भर जाता है जो भोजन करने तक में भयभीत हो जाता है वो अभय को उपलब्ध होगा भोजन करने तक में जो भयभीत हो जाता है वो अभय को उपलब्ध होगा नहीं महावीर इसे संयम नहीं कहते यद्य महावीर जिसे संयम कहते हैं वैसा व्यक्ति रस के पागलपन से मुक्त हो जाता है महावीर और एक भीतरी रस की खोज कर लेते हैं। एक और रस भी है जो भोजन से नहीं मिलता है एक और रस भी है जो भीतर संबंधित होने से मिल जाता है हमारे बाहर जितनी इंद्रियां हैं अगर हम ठीक से समझें, तो वे सिर्फ कनेक्टिंग लिंक से जोड़ने वाले सेतु हैं स्वाद की इंद्री भोजन से जोड़ देती है आंख की इंद्री दृश्य से जोड़ देती है कान की इंद्री ध्वनि से जोड़ देती है अगर महावीर की आंतरिक प्रक्रिया को समझना है तो महावीर ये कहते हैं कि जो इंद्री बाहर जोड़ देती है वही इंद्री भीतर के जगत से भी जोड़ सकती है बाहर ध्वनियों का एक जगत है कान उससे जोड़ता है भीतर भी ध्वनियों का एक अद्भुत जगत है कान उससे भी जोड़ सकता है जी बाहर के रस से जोड़ती है बाहर रस का एक जगत है अति दीन क्योंकि हमें भीतर के रस का पता नहीं इसलिए वही सम्राट मालूम होता है जी भीतर के रस से भी जोड़ देती है हमने सुना है आप सबने भी सुना होगा लेकिन प्रतीक कभी कभी कैसी विक्षिप्तता में ले जाते हैं हम सब ने सुना है कि साधक योगी अपनी जीप को उल्टा कर लेते लेकिन वो केवल सिंबोलिक है लेकिन कुछ पागल अपनी जीप के नीचे के हिस्से को काट के उल्टा करने में लगे रहते वो सिर्फ सिंबोलिक है वो सिर्फ प्रतीक है साधक अपनी जीप को उल्टा कर लेता है उसका अर्थ यह है कि जीप का जो रस बाहर पदार्थों से जुड़ता था उसे वो भीतर आत्मा से जोड़ लेता साधक अपनी आंख उल्टी चढ़ा लेता है उसका कुल अर्थ इतना ही है कि वो जो देखता था बाहर अब वो भीतर देखने लगता है और एक बार भीतर का स्वाद आ जाए तो बाहर के सब स्वाद बेस्वाद हो जाते करने नहीं पड़ते करने से तो कभी नहीं होते करने से तुमका स्वाद और बढ़ता है या जिद की जाए तो कुंठित हो जाता रस ही मर जाता लेकिन इंद्री बाहर की तरफ ही पड़ी रहती है इंद्रियों को भीतर की तरफ मोड़ना संयम की प्रक्रिया है कैसे मोड़ेंगे कभी छोटे से प्रयोग करें तो ख्याल में आना शुरू हो जाएगा बैठे हैं घर में सुनना शुरू करें बाहर की आवाजों को सुनना शुरू करें बाहर की आवाजों को बहुत जागरूक होकर सुने कि कान क्या क्या सुन रहा है सभी चीजों के प्रति जागरूक हो जाए रास्ते पर गाड़ियां चल रही है हॉर्न बज रहे हैं आकाश से हवाई जहाज गुजरता है लोग बात कर रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं सड़क पर लोग गुजर रहे हैं जुलूस निकल रहा है सारी आवाजें उसके प्रति पूरी तरह जाग जाए और जब सारी आवाजों के प्रति पूरी तरह जागे हों तब एक बार ये भी ख्याल करें कि कोई ऐसी भी आवाज है जो बाहर से ना आ रही हो भीतर पैदा हो रही हो और तब आप एक अलग ही सन्नाटे को सुनना शुरू कर देंगे इस बाजार की भीड़ में भी एक आवाज है जो भीतर भी पूरे समय गूंज रही है लेकिन हम बाहर की भीड़ की आवाज में इस बुरी तरह सन लगने की वो भीतर का सन्नाटा हमें सुनाई नहीं पड़ता सारी आवाजों को सुनते रहें, लड़े मत हटे मत सुनते रहें। सिर्फ एक खोज और भीतर शुरू करें कि क्या इन आवाजों को जो बाहर से आ रही हैं, कोई इन आवाजों में एक ऐसी आवाज भी है जो बाहर से ना आ रही हो भीतर से पैदा हो रही हो और आप बहुत सी सन्नाटे की आवाज जैसी कभी कभी निर्जन वन में सुनाई पड़ती है ठेठ बाजार में सड़क पर भी सुनने में समर्थ हो जाएंगे सच तो यह है कि जंगल में जो आपको सन्नाटा सुनाई पड़ता है वो जंगल का कम बाहर की आवाजों के हट जाने के कारण आपके भीतर की आवाज का प्रतिफलन ज्यादा होता है वो सुना जा सकता है जंगल में जाने की जरूरत नहीं दोनों कान भी हाथ से बंद कर लें, तो यही आवाज बाहर की बंद हो जाएगी वो भीतर जैसे झिंगो बोल रहे हो वैसा सन्नाटा भीतर गूंजने लगेगा यह पहली प्रती है भीतर की आवाज की और इसकी प्रती जैसे ही होगी वैसे ही बाहर की आवाजें कम रसपूर्ण मालूम पड़ने लगेंगी ये भीतर का संगीत आपके रस को पकड़ना शुरू हो जाएगा थोड़े ही दिनों में ये भीतर जो सन्नाटे की तरह मालूम होता था वेग सघन होने लगेगा और रूप लेने लगेगा यही सन्नाटा सोहम जैसा धीरे धीरे प्रतीत होने लगेगा जिस दिन ये सोहम जैसा प्रतीत होने लगता है उस दिन कोई संगीत जो बाहर के वाद्यों से पैदा होता है इसका मुकाबला नहीं कर सकता ये अंतर की वीणा का संगीत आपकी पकड़ना आना शुरू हो गया अब आपको अपने कान के रस को रोकना ना पड़ेगा आपको ये ना कहना पड़ेगा कि मैं अब सितार ना सुनूंगा मैं सितार का त्याग करता हूं नहीं अब छोड़ने की कोई जरूरत न रहेगी आप अचानक पाएंगे कि और भी विराट और भी श्रेष्ठ और भी गहन संगीत उपलब्ध हो गया और तब आप सितार के सुनने में भी इस संगीत को सुन पाएंगे तब कोई विपरीत कोई विरोध कोई कंट्रोडिक्शन नहीं रह जाएगा तब बाहर का संगीत अंतर के संगीत की थी प्रतिध्वनि रह जाएगा दुश्मनी नहीं रह जाएगी फी प्रतिध्वनि रह जाएगा और तब आपके भीतर अखंड व्यक्तित्व खड़ा होगा जो बाहर और भीतर का फासला भी नहीं करेगा एक घड़ी आती है ऐसी जैसे जैसे हम भीतर जाते हैं बाहर और भीतर का फासला गिरता चला जाता है एक घड़ी आती है कि ना कुछ बाहर रह जाता ना कुछ भीतर एक ही रह जाता है जो बाहर है और भीतर है जिस दिन यह घड़ी घटती है कि जो बाहर है वही भीतर है जो भीतर है वही बाहर है उस दिन आप संयम को उस इक्लिब्रियम को प्राप्त हो गए जहां सब सम हो जाता है जहां सब ठहर जाता है जहां सब मौन हो जाता है जहां कोई हलन हल नहीं होती है, जहां कोई भागदौड़ नहीं होती जहां कोई कंपन नहीं होता किसी भी इंद्री से शुरू करें और भीतर की तरफ बढ़ते चले जाएं। फौरन ही वो इंद्री आपको भीतर से भी जोड़ने का कारण बन जाएगी आंख से देखना शुरू करें फिर आंख बंद कर लें बाहर के दृश्य देखें देखते रहें लड़े मत और धीरे धीरे धीरे धीरे उसके प्रति जागे जो बाहर से आया हुआ दृश्य ना हो बहुत शीघ्र आपको बाहर के दो दृश्यों के बीच में भीतर के दृश्यों की झलके आनी शुरू हो जाएंगी कभी ऐसा प्रकाश भीतर भर जाएगा जो बाहर सूर्य भी देने में असमर्थ है कभी भीतर ऐसे रंग फैल जाएंगे जो कि इंद्रधनसों में नहीं है कभी भीतर ऐसे फूल खिल जाएंगे जो पृथ्वी पर कभी भी नहीं खिले और जब आप पहचानने लगेंगे कि ये बाहर का फूल नहीं ये बाहर का रंग नहीं है बाहर का प्रकाश नहीं तब आपको पहली दफे तुलना मिलेगी कि बाहर जो प्रकाश है अब उसको प्रकाश कहें या भीतर की तुलना में उसे भी अंधेरा कहें बाहर जो फूल खिलते हैं अब उन्हें फूल कहें या भीतर की तुलना में केवल फूलों की प्रतिध्वनिया कहे रिजोलें ठीक है स्वर अब बाहर जो इंद्रधनुषों पर रंग छा जाते हैं वे रंग हैं। बहुत कठिन होगा क्योंकि जब भीतर कोई रंग को जानता है तो रंग में एक लिविंग क्वालिटी एक जीवंत गुण आ जाता है जो बाहर के रंगों में नहीं है बाहर के रंगों में कितनी ही चमक हो बाहर के रंग जड़ के भीतर जब रंग दिखाई पड़ता है तो रंग पहली दफे जीवंत हो जाता है अब हम सोच भी नहीं सकते कि रंग के जीवंत होने का क्या अर्थ होता है रंग और जीवित जाने तो ही ख्याल में आ सकता है कि रंग जीवित हो सकता है रंग प्राणवान हो सकता है और जिस दिन भीतर का रंग प्राणवान होकर दिखाई पड़ने लगता है बाहर के रंगों का आकर्षण हो जाता है छोड़ना नहीं पड़ता है बस खो जाता है प्रत्येक इंद्री भीतर ले जाने का द्वार बन सकती है स्पर्श किया है बहुत स्पर्श का अनुभव है बहुत बैठ जाए आंख बंद कर लें स्पर्श पर ध्यान करें सुंदर शरीर छुए होंगे सुंदर वस्तुएं छुई होंगी फूल छुए होंगे कभी सुबह घास पर जम गई ओस को छुआ होगा कभी सर्द सुबह में आग के पास बैठकर कर का स्पर्श लिया होगा कभी किसी चांद तारों की दुनिया में लेटकर उनकी चांदनी को छुआ होगा वो सब स्पर्श खड़े हो जाने दें अपने चारों ओर और फिर खोजना शुरू करें कि क्या कोई ऐसा स्पर्श भी है जो बाहर से ना आया हो और थोड़े थोड़े थोड़े ही ही ही संकल्प से आपको ऐसा स्पर्श प्रतीत होने लगेगा जो बाहर से नहीं आया जो चांद तारों से नहीं मिल सकता जो फूलों से नहीं ओस से नहीं जो सूर्य की उष्मा से नहीं जो सुबह की ठंडी हवाओं के स्पर्श से नहीं और जिस दिन आपको उस स्पर्श का बोध होगा उसी दिन आपने भीतर का स्पर्श पाया उसी दिन बाहर के स्पर्श व्यर्थ हो जाएंगे फिर प्रत्येक व्यक्ति को वही इंद्री पकड़ लेनी चाहिए जो उसकी सर्वाधिक तीव्र और सजग हो यहां भी आपको मैं ये कह दू कि जो इंद्री आपकी सबसे ज्यादा तीव्र है उसे आप दुश्मन बना लेते हैं अगर आपने संयम का निषेधात्मक रूप समझा अगर आपने विधायक रूप समझा तो जो इंद्री आपकी सर्वाधिक सक्रिय है वही आपकी मित्र है क्योंकि आप उसी के द्वारा भीतर पहुंच सकेंगे अब जिस आदमी को रंगों में कोई रस नहीं है जिसने अभी बाहर के रंगों को भी नहीं जिया और जाना उसे भीतर के रंग तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई होगी जिस आदमी को संगीत में कुछ प्रयोजन नहीं मालूम होता सिर्फ मालूम होता है सोरगुल ज्यादा सो सोर से ज्यादा व्यवस्थित शोरगुल आवाजें ध्वनिया ज्यादा से ज्यादा कम से कम परेशान करने वाली ध्वनिया उस आदमी को अंतर ध्वनि की तरफ जाने में कठिनाई होगी उसे मुश्किल होगा उसे अड़चन होगी नहीं जो इंद्री आपकी सर्वाधिक आपको परेशान करती मालूम पड़ती है जिससे निषेध वाला लड़ना शुरू कर देता वो आपकी मित्र है क्योंकि वही इंद्री आपकी सबसे पहले भीतर की तरफ मोली जा सकती है तो अपनी इंद्री को खोज ले गुरुजी के पास कोई जाता था तो वो कहता था तेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पहले तू मुझे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बता दे तो मैं उसी ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति में रूपांतरित कर दूंगा तो वो ठीक कहता था यही है सत्य आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है क्या रूप आपको आकर्षित करता है तो भयभीत ना हो रूप ही आपका द्वार बन जाएगा क्या स्पर्श आपको बुलाता है भयभीत ना हो स्पर्श ही आपका मार्ग है क्या स्वाद आपको खींचता है और आपके सपनों में प्रवेश कर जाता है तो स्वाद को धन्यवाद दे वही आपका सेतु बनेगा जो इंद्री आपकी सर्वाधिक संवेदनशील है उससे अगर आप लड़े तो कुंठित हो जाएगी आपने अपने ही हाथ अपना सेतु तोड़ लिया अगर विधायक संयम की धारणा से चले तो आप उसी इंद्री को मार्ग बना लेंगे उसी पर आप पीछे लौट आएंगे और ध्यान रहे जिस रास्ते से हम जाते हैं बाहर उसी रास्ते से भीतर आते रास्ता वही होता है सिर्फ दिशा बदल जाती चेहरा बदल जाता है आप यहाँ आए हैं इस भवन तक जिस रास्ते से आए हैं उसी से वापस लौटेंगे सिर्फ रुख और हो जाएगा मुंह अभी भवन की तरफ था अब अपने घर की तरफ होगा लेकिन भूल के भी अगर आपने ऐसा सोचा कि जो रास्ता मुझे अपने घर से इतने दूर ले आया वो मेरा दुश्मन है इस पर अब मैं नहीं चलूंगा तो आप पक्का समझ रहे आप अपने घर आप कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे कोई रास्ता दुश्मन नहीं है और सभी रास्ते दोनों दिशाओं में खुले तो जिस रास्ते से आप बाहर के जगत में सर्वाधिक आकर्षित होते हैं और खींचे जाते हैं वो चाहे आंख हो चाहे स्वाद हो चाहे ध्वनि हो कुछ भी हो जिस रास्ते से आप सर्वाधिक बाहर जाते हैं या जिस रास्ते से आप सर्वाधिक अपने से दूर चले गए हैं वही रास्ता आपके संयम की विधायक दिशा में सहयोगी बनेगा उसी से आपको वापिस लौटना उससे लड़ना मत उससे लड़के तो आप उसको तोड़ देंगे तोड़ के आप लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा ध्यान रहे ये बहुत अजीब लगेगा लेकिन मैं आपको जोर से कहना चाहता हूं कि लोग इंद्रियों के कारण बाहर नहीं भटक गए लोग उन इंद्रियों के कारण बाहर भटक जाते हैं जिनके रास्ते वे तोड़ देते हैं जिन इंद्रियों के रास्ते वे तोड़ देते हैं लौटने के उनकी वजह से भटक जाते हैं इंद्रियों की वजह से कोई नहीं भटक जाता हम सब तोड़ते हैं लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं हमारी और कोई तकलीफ नहीं बस ये स्वाद हमें परेशान कर है किसी तरह स्वाद से छुटकारा दिलाते उन्हें पता ही नहीं है कि जो उन्हें परेशान कर रहा है वही उनके लौटने का मार्ग है इसे मैं कहता हूं संयम की विधायक दृष्टि इसके एक और पहलू को ख्याल में ले लेना चाहिए जितनी इंद्रियां हैं हमारे पास उनका एक तो प्रकट रूप है जिसे हम बहिर इंद्री कहते हैं महावीर ने आत्मा की तीन स्थितियां कही एक को वे कहते हैं बहिर्त्मा बहिरात्मा उस आत्मा को कहते हैं जो अभी इंद्रियों का बाहर की तरह तरफ उपयोग कर रहा है दूसरे को महावीर कहते हैं अंतरात्मा अंतरात्मा वो आत्मा है जो अब इंद्रियों का भीतर की तरह उपयोग कर रही है और तीसरे को महावीर कहते हैं परमात्मा परमात्मा वो आत्मा है जिसका बाहर और भीतर मिट गए जिसको ना आप कुछ बाहर है अब ना कुछ भीतर है जो ना बाहर जा रही है ना भीतर आ रही जो बाहर जा रही है वो आत्मा है जो भीतर आ रही है वो अंतरात्मा है जो अब कहीं नहीं जा रही जहां है वही है स्वभाव में प्रतिष्ठित वो परमात्मा है इंद्रियों का एक बहिर् रूप है वे हमें पदार्थ से जोड़ती है जिस जगह वे हमें पदार्थ से जोड़ती है उस जगह जो रूप उनका प्रकट होता है वो अति स्थूल है लेकिन वही इंद्रियां हमें स्वयं से भी जोड़े हुए हैं क्योंकि वही चीज समझ ले कि मेरा हाथ है मैं अपने हाथ को बढ़ा के आपके हाथ को अपने हाथ में ले लूं, तो मेरा हाथ दो जगह जोड़ रहा है एक तो आपके हाथ से मुझे जोड़ रहा है और हाथ मुझसे भी जुड़ा हुआ है हाथ बीच में दो को जोड़ रहा है ध्यान रहे जहां आपसे मुझे जोड़ रहा है वहां तो सिर्फ आपके शरीर से जोड़ रहा है लेकिन जहां मुझे जोड़ रहा है वहां आत्मा से जोड़ रहा है इंद्रियां जब बाहर जोड़ती हैं तो पदार्थ से जोड़ती हैं और भीतर जब जोड़ती हैं तो चेतना से जोड़ती हैं तो इंद्रियों का बहुत स्थूल रूप ही बाहर प्रकट होता है क्योंकि जो हाथ आत्मा से जोड़ सकता है जिसकी इतनी क्षमता है वो बाहर केवल शरीर से जोड़ पाता है बाहर उसकी क्षमता बहुत दीन हो जाती है क्षमता तो जरूर उसमें आत्मा से भी जोड़ने की है अन्यथा वो मुझसे कैसे जुड़े और जब मैं कहता हूं मेरे हाथ ऊपर उठ तो ऊपर उठ जाता है मेरा संकल्प मेरे हाथ को कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है जब मैं अपने हाथ को इनकार कर देता हूं ऊपर उठाने से तो हाथ ऊपर नहीं उठ पाता मेरा संकल्प मेरे हाथ से कहीं जुड़ा हुआ है बहुत हैरानी की बात है कि शरीर तो है पदार्थ संकल्प है चेतना चेतना और पदार्थ कैसे जुड़ते होंगे कहाँ जुड़ते होंगे बहुत अदृश्य होगा वो जोड़ लेकिन बाहर मेरा हाथ तो सिर्फ पदार्थ से ही जोड़ सकता है लेकिन इसलिए हाथ पर नाराज हो जाने की जरूरत नहीं यह हाथ भीतर आत्मा से भी जोड़ रहा है अगर मैं इस हाथ में अपनी चेतना को बाहर की तरफ प्रवाहित करूं तो ये दूसरे के शरीर पर जाके अटक जाती है अगर इसी चेतना को मैं अपने हाथ पर वापस लौटाऊं, गंगोत्री की तरफ लौटाऊं, सागर की तरफ नहीं तो यह मेरी आत्मा में लीन हो जाती है। हाथ में बहती हुई ऊर्जा बाहर की तरफ आत्मा का रूप है हाथ में बहती हुई ऊर्जा भीतर की तरफ अंतरात्मा का रूप है ऊर्जा बहती ही नहीं जहां वहां परमात्मा है परमात्मा तक पहुंचना हो तो अंतरात्मा से गुजरना पड़ेगा आत्मा हमारी आज की स्थिति है मौजूदा परमात्मा हमारी संभावना है हमारा भविष्य हमारी नियति अंतरात्मा हमारा यात्रा पथ है उससे हमें गुजरना पड़ेगा गुजरने के रास्ते वही हैं जो बाहर जाने के रास्ते हैं एक बात दूसरी बात बाहर इंद्रियां स्थूल से जोड़ती हैं भीतर सूक्ष्म से इसलिए इंद्रियों के दो रूप हैं एक जिसको हम इंद्रिक शक्ति कहते हैं और एक जिसको अतन्द्रीय शक्ति कहते हैं पैरासाइकोलॉजी अध्ययन करती है उसका परामोविज्ञान और चकित होते हैं योग ने बहुत दिन अध्ययन किया है उसका उसको योग ने सिद्धियां कहा है विभूति कहा है रूस में आज वे उसे एक नया नाम दे रहे हैं वे उसे कहते हैं साइकोट्रॉनिक ते हैं कि जैसे मनोऊर्जा का जगत जैसे मनोशक्ति का जगत ये जो भीतर हमारा अतिद्रीय रूप है संयम वैसे वैसे, वैसे बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम अपने अतिय रूप को अनुभव करते चले जाते हैं किसी भी इंद्री को पकड़ के अतिय रूप को अनुभव करना शुरू करें चकित हो जाएंगे पिछले 10 वर्ष पहले 1961 में रूस में एक अंधी लड़की ने हाथ से पढ़ना शुरू किया हैरानी की बात थी बहुत परीक्षण किए गए पांच वर्ष तक निरंतर वैज्ञानिक परीक्षण किए गए और फिर रूस की जो सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था है एकेडमी उसने घोषणा की पांच वर्ष के निरंतर अध्ययन के बाद कि वो लड़की ठीक कहती वो अध्ययन करती और हैरानी की बात है कि हाथ आंख से भी ज्यादा ग्रहणशील होकर अध्ययन कर रहे हैं अगर लिखे हुए कागज पर ब्रेल में नहीं अंधों की भाषा में नहीं आपकी भाषा में लिखे हुए कागज पर वो हाथ फेरती है तो पढ़ लेती है आपके लिखे हुए कागज पर कपड़ा ढांस दिया गया उस कपड़े पर हाथ रखती तो पढ़ लेती है लोहे की चादर ढांक गई उस चादर पर हाथ फेरती तो पढ़ लेती है तो ये तो आंस भी नहीं कर पाती ये तो जो, जो वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं वो भी नहीं पढ़ पाते सामने की क्या नीचे होगा लेकिन वसीलियव जो उस, उस लड़की पर मेहनत कर रहा था उसको ऐसा ख्याल आया कि जो एक व्यक्ति के भीतर संभव है वो किसी न किसी मार्ग से किसी न किसी, किसी रूप में सबकी संभावना होनी चाहिए तो उसने सोचा कि क्या हम दूसरे बच्चों को भी ट्रेन कर सकते है तो उसने अंधों के एक स्कूल में 20 बच्चों पर प्रयोग शुरू किया और वो चकित रह गया कि 20 में से 17 बच्चे दो वर्ष के प्रयोग के बाद हाथ से अध्ययन करने में समर्थ हो गए और तब तो वासी ने कहा कि 97 परसेंट आदमियों की संभावना है कि वो हाथ से पढ़ सके संतानवे प्रतिशत बाकी जो तीन है मानना चाहिए कि हाथ के लिहाज से अंधे बाकी और कोई कारण नहीं कुछ हाथ के यंत्र में खराबी होगी वसिलियों के प्रयोगों का परिणाम यह हुआ अखबारों में जब खबरें निकली तो कई अंधे बच्चों ने अपने अपने घरों पर प्रयोग करने शुरू किए और सैकड़ों खबरें आई मॉस्को यूनिवर्सिटी के पास गांव से कि फला बच्चा भी कर पाता है फला बच्चा भी कर पाता बड़ी हैरानी की बात थी क्योंकि हाथ कैसे पड़ पाएगा हाथ के पास तो आंख नहीं हाथ से कोई संबंध नहीं जुड़ता हुआ मालूम पड़ता है हाथ स्पर्श कर सकता है लेकिन अब चादर ढांक दी गई तो स्पर्श भी नहीं कर सकता है जैसे जैसे प्रयोगों को और गहन किया गया वैसे वैसे साफ हुआ कि सवाल हाथ का नहीं है ये सवाल अत है पैरासाइकिक है उस लड़की को फिर पैर से भी पढ़ने के लिए कोशिश करवाई गई दो महीने में वो पैर से भी पढ़ने लगी फिर उसको बिना स्पर्श किए पढ़ने की कोशिश करवाई गई वो दीवार के उस तरफ रखा हुआ बोर्ड भी पढ़ने लगी फिर उसे मिलों के फासले पर रखी हुई किताब खोली जाएगी और वो यहां से पढ़ सकेगी तब इस पर्श से कोई संबंध ना रहा वसीव ने कहा है कि हम जितनी शक्तियों के संबंध में जानते हैं निश्चित ही उनसे कोई अन्य शक्ति काम कर रही है योग निरंतर उस अन्य शक्ति की बात करता रहा है महावीर की संयम की जो प्रक्रिया है उसमें उस अन्य शक्ति को जगाना ही आधार है जैसे जैसे वो अन्य शक्ति जगती है वैसे वैसे इंद्रियां फीकी हो जाती है ठीक वैसे फीकी हो जाती हैं जैसे कि आप किताब पढ़ रहे हैं एक उपन्यास पढ़ रहे हैं और फिर आपके सामने टेलीविजन पर वो उपन्यास खेला जा रहा है तो किताब बंद कर देंगे किताब एकदम फीकी हो गई कथा वही लेकिन अब अब ज्यादा जीवंत मीडिया आपके सामने है। बहुत दिन तक किताब चलेगी नहीं बहुत दिन तक किताब नहीं चलेगी किताब खो जाएगी टेलीविजन और सिनेमा उसको दी जाएगा जो भी शिक्षा टेलीविजन से दी जा सकती है वो किताब से आगे नहीं दी जा सकेगी उसका तो कोई अर्थ नहीं रह गया क्योंकि तो किताब बहुत मुर्दा है बहुत फिक्की हो जाती है अगर आपको कोई कहे कि यह उपन्यास किताब में पढ़ लो और ये कथा फिल्म पर देख लो दो में से चुन लो जो तुम्हें चुनना हो तो आप किताब को हटा दें तो जिन्हें टेलीविजन का कोई पता नहीं है वो समझेंगे कि किताब का त्याग किया त्याग आपने नहीं किया है आपने सिर्फ श्रेष्ठतम माध्यम को चुन लिया सदा ही आदमी चुन लेता है जो श्रेष्ठतम है उसे अगर आपको अपनी इंद्रियों का अतिद्रीय रूप प्रकट होना शुरू हो जाए तो निश्चित ही आप इंद्रियों का रस छोड़ देंगे और एक नए रस में आप प्रवेश कर जाएंगे बाहर जो अभी इंद्रियों में ही जीते हैं जिनकी जिनकी समझ की सीमा इंद्रियों के पार नहीं वो कहेंगे महात्यागी हैं आप लेकिन आप केवल भोग की और गहनतम और अंतरतम दिशा में आगे बढ़ गए आप उस रस को पाने लगे हैं जो इंद्रियों में जीने वाले आदमियों को कभी पता ही नहीं चलता संयम की ये विधायक दृष्टि अत संभावनाओं के बढ़ाने से शुरू होती महावीर ने बहुत ही गहन प्रयोग किए हैं अतिद्रीय संभावनाओं को बढ़ाने के लिए महावीर की सारी की सारी साधना को इस बात से ही समझना शुरू करें तो बहुत कुछ आगे प्रकट हो सकेगा महावीर अगर बिना भोजन के रह जाते हैं वर्षों तक तो उसका कारण उसका कारण है उन्होंने एक भीतर भोजन पाना शुरू कर दिया है अगर महावीर पत्थर पर लेट जाते हैं और गद्दे की कोई जरूरत नहीं रह जाती तो उन्होंने भीतर का एक नए स्पर्श का जगह शुरू कर दिया है महावीर अगर कैसा भी भोजन स्वीकार कर लेते हैं असल में उन्होंने भीतर का एक स्वाद जन्मा लिया है अब बाहर की चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है भीतर की चीज ही बाहर की चीजों पर इम्पोज हो जाती है उन पर छा जाती है उसे घेर लेती है इसलिए महावीर सिकड़े हुए मालूम नहीं पड़ते फैले हुए मालूम पड़ते उनके व्यक्तित्व में कहीं कोई संकोच नहीं मालूम पड़ता है, खिलाव मालूम पड़ता है वे आनंदित थे वे तथाकथित तपस्वियों जैसे दुखी नहीं है बुद्ध से ये नहीं हो सका ये विचार में ले लेना बहुत कीमती होगा और समझना आसान होगा टाइप अलग था बुद्ध से ये नहीं हो सका बुद्ध ने भी यही सब साधना शुरू की जो महावीर ने की है लेकिन बुद्ध को हर साधना के बाद ऐसा लगा कि इससे तो मैं और दीनहीन हो रहा हूं कहीं कुछ पा तो नहीं रहा हूं इसलिए छह वर्ष के बाद बुद्ध ने सारी तपश्चरिया छोड़ दी स्वभावता बुद्ध ने निष्कर्ष लिया कि तपस्रिया व्यर्थ है बुद्ध बुद्धिमान थे और ईमानदार थे ना समझ होते तो ये निष्कर्ष बिना लेते अनेक नासमझ लगे चले जाते उन दिशाओं में जो उनके लिए नहीं है उन दिशाओं में जिनकी उनकी क्षमता नहीं है, जो उनके व्यक्तित्व से तालमेल नहीं खाते और अपने को समझाए चले जाते हैं कि शायद पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ऐसा हो रहा है शायद किए हुए पापों के कारण ऐसा हो रहा है या शायद मैं पूरा प्रयास नहीं कर पा रहा हूं इसलिए ऐसा हो रहा और ध्यान रहे जो आपकी दिशा नहीं है उसमें आप पूरा प्रयास कभी भी ना कर पाएंगे इसलिए यह भ्रम ही रहेगा कि मैं पूरा प्रयास नहीं कर पा रहा हूं बुद्ध ने छह वर्ष तक वही किया जो महावीर कर रहे थे लेकिन बुद्ध को जो निष्पत्ति मिली उस करने से वो वो नहीं थी जो महावीर को मिली महावीर आनंद को उपलब्ध हो गए बुद्ध बहुत पीला को उपलब्ध हो गए महावीर महाशक्ति को उपलब्ध हो गए बुद्ध केवल निर्बल हो गए निरंजना नदी को पार करते वक्त एक दिन वे इतने कमजोर थे उपवास के कारण कि किनारे को पकड़ के चढ़ने की शक्ति मालूम ना पड़ी एक जड़ को पकड़ के द्रक्ष की सोचने लगे कि इस उपवास से क्या मिलेगा जिससे मैं नदी भी पार करने की शक्ति खो चुका उससे इस भावसागर को कैसे पार कर पाऊंगा पागलपन ये नहीं होगा क्रस हो गए थे हड्डियां सब निकल आई थी बुद्ध का बहुत प्रसिद्ध चित्र जो उस समय का है वो वो ठीक तथाकथित तपस्वी जैसी मुसीबत में पड़ेगा उसका चित्र है एक ताम्र प्रतिमा उपलब्ध है बहुत पुरानी जिसमें बुद्ध का उस समय का चित्र है जब वो छह महीने तक निराहार रहे थे सारी हड्डियां छाती की बाहर निकल आई है पेट पीठ से लग गया है आंखें भर जीवित दिखाई पड़ती हैं बाकी सारा शरीर सूख गया है खून ने जैसे बहना बंद कर दिया हो तो चमड़ी जैसे सिकुड़ के जुड़ गई हो सारा शरीर मुर्दे का हो गया वैसे ही क्षण में वो निरंजना के नदी को पार करते वक्त उन्हें ख्याल आया कि नहीं ये सब व्यर्थ है और ये सब बुद्ध के लिए व्यर्थ था लेकिन किसी सबसे महावीर महाशक्ति को उपलब्ध हुए असल में बुद्ध ने जिन से ये बात सुनी और सीखी वो सब निषेध था वो सब निषेध था ये ये छोड़ो ये ये छोड़ो वो छोड़ते गए जिसने जैसा कहा वो करते चले गए जिस गुरु ने जो बताया वो उन्होंने किया सब छोड़ के उन्होंने पाया कि सब तो छूट गया मिला कुछ भी नहीं और मैं केवल दीनहीन और दुर्बल हो गया बुद्ध के लिए वो मार्ग न था बुद्ध के व्यक्तित्व का टाइप भिन्न था ढांचा और था फिर बुद्ध ने सब त्याग का त्याग कर दिया सब त्याग का त्याग कर दिया भोग को त्याग करके देख लिया था उससे कुछ पाया नहीं फिर सब त्याग का त्याग कर दिया और जब सब त्याग का भी त्याग कर दिया तब बुद्ध ने पाया महावीर की प्रक्रिया में और बुद्ध की प्रक्रिया में बड़ा उल्टा है इसलिए एक ही समय पैदा होकर भी दोनों की परंपरा बड़ी विपरीत है बुद्ध ने भी पाया वही पहुंचे वो जहां कोई पहुंचता है महावीर पहुंचते हैं लेकिन त्याग से ना पाया क्योंकि त्याग की जो धारणा बुद्ध के मन में प्रवेश कर गई वो निषेध की थी वही भूल हो गई और महावीर की तो धारणा विधेय की थी जब भी कोई त्याग में निशेष चलेगा तो भटकेगा और परेशान होगा और दुर्बल होगा कहीं पहुंचेगा नहीं आत्मबल तो मिलेगा ही नहीं शरीर बल और खो जाएगा अत का तो जगत खुलेगा ही नहीं इंद्रियों का जगत रुग्ण बीमार होकर सिकुड़ जाएगा अंतर ध्वनि तो सुनाई नहीं पड़ेगी कान बहरे हो जाएंगे अंतरद्रश तो दिखाई ना पड़ेंगे आंख धुंधली हो जाएगी अंतर स्पर्श तो पता ना चलेगा ये हाथ जड़ हो जाएंगे और बाहर भी स्पर्श ना कर पाएंगे निश्चित से वो भूल होती है और परंपरा केवल निषेध दे सकती है क्योंकि हम जो पकड़ते हैं उनको वही दिखाई पड़ता है जो छोड़ा उन्हें वो नहीं दिखाई पड़ता जो पाया तो महावीर को अगर ठीक समझना हो उनके गरिमाशाली संयम को अगर समझना हो उनके स्वस्थ विधायक संयम को यदि समझना हो तो अत को जगाने के प्रयोग में प्रवेश करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई इंद्री तत्काल अत जगत में प्रवेश करने को तैयार खड़ी है थोड़े से प्रयोग करने की जरूरत है और आपको पता चल जाएगा कि आपकी अत क्षमता क्या है दो चार पांच छोटे प्रयोग करें और आपको एहसास होने लगेगा कि आपका दिशा क्या है आपका द्वार क्या है उसी द्वार से आगे बढ़ जाएं कैसे पता चले कैसे जाने कोई कि उसकी अतिय क्षमता क्या हो सकती है हम सबको कई बार मौके मिलते हैं लेकिन हम चूक जाते हैं क्योंकि हम कभी उस दिशा में सोचते नहीं कभी आप बैठे अचानक आपको ख्याल आता है किसी मित्र का और आप चेहरा उठाते हैं और देखते हैं वो द्वार पर खड़ा है आप सोचते हैं सही हो गए मौके कभी आप सोचते हैं कितने बजे ख्याल आता है नौ और घड़ी में देखते हैं ठीक नौ बजे आप सोचते हैं संयोग चूक गए एक अत झलक मिली थी अगर ऐसी आपको कोई झलक मिलती हो तो इस पर प्रयोग करें इसको संयोग मत करें बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा इस पर प्रयोग करें अगर घड़ी पर आपने सोचा नौ बजे है और घड़ी में नौ बजे हैं तो फिर आप इस पर प्रयोग करना शुरू कर दें कभी भी घड़ी पहले मत देखें पहले सोचे घड़ी देखें और शीघ्र ही आपको पता चलेगा यह संयोग नहीं है क्योंकि यह इतने बार घटने लगेगा और यह घटने की घटना बढ़ने लगेगी संख्या में कि संयोग न रह जाए आधी रात को उठाएं पहले सोचें कि कितना बजा है सोचें कहना ठीक नहीं क्योंकि सोचने में भूल हो सकती है ख्याल करें एकदम से कितना बजा है और जो पहला ख्याल हो उसको ही घड़ी से मिलाएं, दूसरे से मत मिलाना दूसरा गड़बड़ होगा पहला जो हो अगर आपको द्वार पर आया मित्र की ख्याल आ गई है तो फिर जरा इसका प्रयोग करें जब भी द्वार पर आहट सुनाई पड़े दरवाजे की घंटी बजे जल्दी से दरवाजा मत खोलें, पहले आंख बंद करें और पहले जो चित्र आए उसको ख्याल में ले लें फिर दरवाजा खोले थोड़े ही दिन में आप पाएंगे कि यह संयोग नहीं था यह आपकी क्षमता की झलक थी जिसको आप संयोग कहके चूक रहे थे और एकाध दिशा में भी अगर आपका अत रूप खुलना शुरू हो जाए तो आपकी इंद्रियां तत्काल फीकी पड़नी शुरू हो जाएंगी और आपके लिए संयम का विधायक मार्ग साफ होने लगेगा हम पूरे जीवन न मालूम कितने अवसरों को चूक जाते हैं न मालूम और चूक जाने का हमारा एक तर्क है कि हम हर चीज को संयोग करके छोड़ देते हैं कैसा हो गया होगा ऐसा नहीं है कि संयोग नहीं होते संयोग होते हैं लेकिन बिना परीक्षा कहे मत कहे कि संयोग है परीक्षा कर ले हो सकता है संयोग ना हो, और अगर संयोग नहीं है तो आपकी शक्ति का आपको अनुमान होना शुरू हो जाए एक बार आपको ख्याल में आ जाए आपकी शक्ति का सूत्र तो आप उसको फिर विकसित कर सकते उसको प्रशिक्षित कर सकते संयम उसका प्रशिक्षण एक दिन आपने उपवास किया और आपको भोजन की बिल्कुल याद ना आए उस दिन अपने को भुलाने की कोशिश में मत लगना जैसा उपवास करने वाले लगते एक दिन उपवास किया तो आदमी मंदिर में जाकर बैठ जाता है भजन कीर्तन धुन में लगा रहता है शास्त्र पढ़ता रहता है साधु को सुनता रहता है वो सिर्फ इसलिए कि वो भोजन की याद ना आए वो चूक रहा है जिस दिन भोजन नहीं किया उस दिन कुछ ना करें फिर खाली बैठ जाए लेट जाए और देखें अगर चौबीस घंटे में आपको भोजन की याद ना आए तो उपवास आपके लिए मार्ग हो सकता है तो आप महावीर जितने लंबे उपवासों की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं वो आपका द्वार बन सकता है अगर आपको भोजन भोजन की ही याद आने लगे तो आप जानना कि वो आपका रास्ता नहीं है आपके लिए वो ठीक नहीं होगा किसी भी दिशा में 25 दिशाएं 24 घंटे खुलती हैं, जो जानते हैं वो तो कहते हैं हर क्षण हम चौराहे पर होते हैं जहां से दिशाएं खुलती हैं हर क्षण अपनी दिशा को खोज लेना साधक के लिए बहुत जरूरी है नहीं तो वो भटक सकता है और दूसरे को आरोपित मत करना अपने को ही खोजना और अपने टाइप को खोजना अपने ढांचे को अपने व्यक्तित्व के रुख को नहीं तो भूल हो जाती महावीर को मानने वाले घर में पैदा हो गए हैं इसलिए आप महावीर के मार्ग पर जा सकेंगे ये अनिवार्य नहीं है कोई नहीं कह सकता कि आपके लिए मोहम्मद का मार्ग ठीक हो और कोई नहीं कह सकता कि कृष्ण का मार्ग ठीक नहीं होगा जरूरी नहीं है कि आप कृष्ण को मानने वाले घर में पैदा हो गए हैं इसलिए बांसुरी में आपको कोई रस आ जाएगा जरूरी नहीं है हो सकता है महावीर आपके लिए सार्थक हो जिनसे बांसुरी को कहीं भी जोड़ा नहीं जा सकता अगर महावीर के पास बांसुरी रख लोते तो महावीर को हटाना पड़े या बांसुरी को हटाना पड़े उन दोनों का कहीं कोई तालमेल नहीं पड़ेगा कृष्ण के हाथ से बांसुरी हटा लो तो कृष्ण ९० प्रतिशत हट गए वहां कुछ बचे ही नहीं कृष्ण के हाथ में बांसुरी ना हो तो कृष्ण को पहचानना मुश्किल है अगर बांसुरी अकेली रखी हो तो कृष्ण का ख्याल आ भी सकता है व्यक्तित्व के दायित और अभी जैसा कि हमने कभी इस मुल्क में चार वर्णों को बांटा था बहुत मजे की बात है कि वो चार वन हमारे चार टाइप थे जो मूल आदमी के चार रूप हो सकते हैं और कभी कभी चकित करने वाले घटनाएं घटती हैं अभी रूस के वैज्ञानिक फिर आदमी को इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर चार हिस्सों में बांटना शुरू किए वो कहते हैं फोर टाइप्स आधार उनका है कि व्यक्ति के शरीर की विद्युत का जो प्रवाह है वो उसके टाइप को बताता है वो विद्युत का प्रवाह जो है शरीर का वो सबका अलग अलग है मैं मानता हूं कि महावीर का वो विद्युत का प्रवाह पॉजिटिव था इसलिए वे किसी भी सक्रिय साधना में कूद सके बुद्ध की वो इलेक्ट्रिक का प्रभाव निगेटिव था इसलिए वे किसी सक्रिय साधना से कुछ भी न पा सके उन्हें एक दिन बिल्कुल ही निष्क्रिय और शून्य हो जाना पड़ा वहीं से उनकी उपलब्धि का द्वार खोला ये व्यक्तित्व का भेद है ये सिद्धांत का भेद नहीं है और अब तक हम मनुष्य जाति बहुत उपद्रव में रही है क्योंकि हम व्यक्तित्व के भेद को सिद्धांतों का भेद मान के व्यर्थ के विवादों में पड़े रहे अपने व्यक्तित्व को खोज लें अपनी विशिष्ट इंद्रिय को खोज लें अपनी क्षमता का थोड़ा सा आकलन कर लें और फिर आप संयम की दिशा में गति करना आसान रोज रोज आसान पाएंगे लेकिन अगर आपने अपनी क्षमता को बिना आके किसी और की क्षमता के अनुकरण में चलने की कोशिश की तो आप अपने को रोज रोज झंझट में पा सकते क्योंकि वो आपका मार्ग नहीं है वो आपका द्वार नहीं इसलिए बहुत दुर्भाग्य जो जगत में घटा है वो ये है कि हम अपने धर्म को जन्म से तय करते इससे बड़ी कोई दुर्भाग्य की घटना पृथ्वी पर नहीं क्योंकि इस कारण सिर्फ उपद्रव पैदा होता है और कुछ भी नहीं होता प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म सचेतन रूप से खोजना चाहिए वो जीवन का जो परम लक्ष्य है वो जन्म से होने से नहीं होता पाते वो आपको खोजना पड़ेगा वो बड़ी मुश्किल से साफ होगा लेकिन जिस दिन वो साफ हो जाएगा उस दिन आपके लिए सब सुगम हो जाए दुनिया से धर्म के नष्ट होने के बुनियादी कारणों में एक ये है कि हम धर्म को जन्म से जोड़े हैं। धर्म हमारी खोज नहीं है और इसलिए यह भी होता है कि महावीर के वक्त में महावीर का विचार जितने लोगों के जीवन में क्रांति ला पाया फिर 2500 साल में भी उतने लोगों की जिंदगी में नहीं ला पाया उसका कुल कारण इतना है कि महावीर के पास जो लोग आते हैं वो उनकी कॉन्सियस च्वाइस वो जन्म नहीं महावीर के पास जो आएगा वो चुन के आ रहा है उसका बेटा जन्म से जैन हो जाएगा वो खुद चुन के आया था उसका चुनाव था उसके व्यक्तित्व और महावीर के व्यक्तित्व में कोई कशिश कोई मैग्नेटिज्म था जिसने उसे खींचा था वो उनके पास आ गया लेकिन उसका बेटा उसका बेटा सिर्फ पैदा होने से महावीर के पास जाएगा वो कभी पास नहीं पहुंचने वाला इसलिए महावीर या बुद्ध या कृष्ण या क्राइस्ट इनके जीवन के क्षणों में इनके पास जो लोग आते हैं उनके जीवन में आमूल रूपांतरण हो जाते हैं फिर यह दोबारा घटना नहीं घटती और हर पीढ़ी धीरे धीरे औपचारिक हो जाती है धर्म और औपचारिक फॉर्मल हो जाता है क्योंकि हम इस घर में पैदा हुए इसलिए इस मंदिर में जाते हैं घर और मंदिर का कोई संबंध है? मेरा व्यक्तित्व क्या है मेरी दिशा मेरा आयाम क्या है कौन सा चुंबक मुझे खींच सकता है या किस चुंबक से मेरे संबंध जुड़ सकते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को खोजना चाहिए हम एक धार्मिक दुनिया बनाने में तभी सफल हो पाएंगे जब हम प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की सहज स्वतंत्रता दे, दे। अन्यथा दुनिया में धर्म ना हो पाएगा अधर्म होगा और धार्मिक लोग औपचारिक होंगे और अधार्मिक वास्तविक होंगे क्योंकि बड़े मजे की बात है कोई आदमी कभी भी नास्तिकता को कॉन्सियली चुनता है चुनना पड़ता है वो कहता है नहीं है ईश्वर तो ये उसका चुनाव होता है और जो आदमी कहता है ईश्वर है ये उसके बापदादो का चुनाव है उसका नहीं इसलिए नास्तिक के सामने आस्तिक हमेशा सा हार जाता उसका है उसका कारण क्योंकि आपका तो वो चुनाव ही नहीं है आप आस्तिक है पैदाइश वो आदमी नास्तिक है चुनाव उसकी नास्तिकता में एक बल एक तेजी एक गति एक प्राण का स्वर होता है आपकी आस्तिकता सिर्फ फॉर्मल होती है। हाथ में एक कागज का टुकड़ा जिसपे लिखा आप किस घर में पैदा हुए वही होता है नास्तिक से हार जाता है। लेकिन ज्यादा दिन ये नहीं चलेगा अब तक ऐसा हुआ था अब नास्तिकता भी धर्म बन गई है 1917 की रूसी क्रांति के बाद नास्तिकता भी धर्म है इसलिए रूस में अब नास्तिक बिल्कुल कमजोर तो उसमें नास्तिक पैदा है नास्तिक उसका बाप नास्तिक था इसलिए वो नास्तिक इसलिए हम नास्तिकता भी निर्बल नपुंसक हो गई उसमें भी वो बल नहीं रह जाएगा निश्चित ही बल होता है अपने चुनाव में मैं अगर मरने के लिए भी गड्ढे में कूदने जाऊं और वो मेरा चुनाव है तो मेरी मृत्यु में भी जीवन की आधा होगी और अगर मुझे स्वर्ग भी मिल जाए धक्के देकर फॉर्मल कोई मुझे पहुंचा दे स्वर्ग में तो मैं उदास उदास स्वर्ग की गलियों में भटकने लगूंगा वो मेरे लिए नरक हो जाए उससे मेरी आत्मा का कहीं तालमेल नहीं होने वाला संयम को चुने अपने को खोजें सिद्धांत का बहुत आग्रह न रखें, अपने को खोजें अपनी इंद्रियों को खोजें अपने बहाव देखें कि मेरी ऊर्जा किस तरफ बहती है उससे लड़े मत वही आपका मार्ग बनेगा उससे ही पीछे लौटे और विधायक रूप से अत का थोड़ा अनुभव शुरू करें और प्रत्येक व्यक्ति के पास अत क्षमता है जरा कहीं द्वार खटखटाने की जरूरत है और खजाने खुलने शुरू हो जाते और जैसे ही ये होता है वैसे ही इंद्रियों का जगत ठीका हो जाता है एक दो तीन बातें संयम के संबंध में और क्योंकि कल हम फिर तक की बात शुरू करें आदमी भूले भी नई नई नहीं, नहीं करता पुरानी ही करता है भूले भी जड़ता का इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा अगर आप जिंदगी में लौट के देखें तो एक दर्जन भूल से ज्यादा भूलें आप ना गिना पाएंगे हाँ उन्हीं उन्हीं को कई बार किया है ऐसा लगता है कि अनुभव से हम कुछ सीखते ही नहीं और जो अनुभव से नहीं सीखता वो संयम में नहीं जा सकेगा संयम में जाने का अर्थ यह है कि अनुभव ने बताया कि असंयम गलत था कि अनुभव ने बताया कि असंयम दुख था कि अनुभव ने बताया कि असंयम सिर्फ पीड़ा थी और नरक था लेकिन हम तो अनुभव से सीखते ही नहीं अच्छा हो कि मैं मुल्ला की बात आपसे कहू साठ वर्ष का हो गया है मुल्ला काफी हाउस में मित्रों के पास बैठ के गपशप कर रहा है एक सांच गपशप का रुख अनेक बातों से घूमता इस बात पे आ गया कि एक बूढ़े मित्र ने पूछा सभी बूढ़े साठ साल का नसरुद्दीन है उसके मित्र एक बूढ़े ने पूछा कि नसरुद्दीन तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा मौका आया तुम्हें ख्याल आता है जब तुम बड़ी परेशानी में पड़ गए हो बहुत आकवर्ड मूवमेंट नसरुद्दीन ने कहा सभी की जिंदगी में आता है लेकिन तुम अपनी जिंदगी का कहो तो हम भी कहें तो सभी बूढ़ों ने अपनी अपनी जिंदगी के वो क्षण बताया जब वो बड़ी मुश्किल में पड़ गए जहां कुछ निकलने का रास्ता ना रहा कभी किसी ने कोई चोरी की और रंगे हाथों पकड़ गया कभी कोई झूठ बोला और झूठ नग्नता से प्रकट हो गया और कोई उपाय ना रहा उसको बचाने का नसुद्दीन ने कहा कि मुझे भी याद घर की नौकरानी स्नान कर रही है और मैं ताली के 600 सो देख रहा था मेरी मां ने मुझे पकड़ लिया उस वक्त मेरी बड़ी बुरी हालत थी। गई बाकी बूढ़े हंसे आंखें मिशाई उन्होंने नहीं, नहीं इसमें कोई इतने परेशान मत हो सभी की जिंदगी में बचपन में ऐसे मौके आ जाते नसरुद्दीन ने कहा, व्हाट आर यू से दिस इज अबाउट येस्टर डे तुम कह क्या रहे हो बचपन ये कल की ही बात बचपन और बुढ़ापे में चाला की भला बढ़ जाती हो भूले नहीं बदलते वही भूले हाँ बूढ़ा जरा होशियार हो जाता है पकड़ में कम आता है दूसरी बात लेकिन इससे बच्चा कम कम होशियार है पकड़ में जल्दी आ जाता है अभी उसके पास उपाय चालाकी के ज्यादा नहीं है या ये भी हो सकता है कि बच्चे को पकड़ने वाले लोग हैं बूढ़े को पकड़ने वाले लोग नहीं है बाकी कहीं अनुभव में कुछ भेद पड़ता हो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता नसरुद्दीन मरा स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा वर्ष के ऊपर होके मरा काफी जिया कथा है कि सेंट पीटर ने जो स्वर्ग के दरवाजे पर पहरा देते हैं उन्होंने नसरुद्दीन से पूछा काफी दिन रहे बहुत दिन रहे लंबा समय रहे कौन कौन से पाप किए पृथ्वी पर नसरुद्दीन का पाप किए ही नहीं सेंट पीटर ने समझा कि शायद पाप बहुत जनरलाइज बात है ख्याल में आती हो बूढ़ा आदमी है कहा चोरी की कभी नसरुद्दीन ने कहा नहीं कभी झूठ बोले नसरुद्दीन ने कहा नहीं कभी शराब पी नसरुद्दीन ने कहा नहीं कभी स्त्रियों के पीछे पागल होके भटके नसरुद्दीन ने कहा नहीं सेंट पीटर बहुत चौंका उसने कहा वट You have been doing there for so long a time. सौ so, साल तक तुम कर क्या रहे थे वहां कैसे गुजारे इतने दिन नसरुद्दीन ने कहा कि अब तुमने मुझे पकड़ा ये तो झंझट का सवाल है ये झंझट का सवाल है लेकिन इसका जवाब मैं तुमसे एक सवाल पूछ कर देना चाहता हूं वट हैू बीन डूइंग तुम क्या कर रहे हो यहां हम तो सौ साल से तुम्हारा तो सुनते हैं कि अनंत काल से तुम यहां पाप न हो तो आदमी को लगता ही नहीं कि जिए कैसे असंयम न हो तो आदमी को लगता ही नहीं कि जिए कैसे महावीर जैसे लोग हमारी समझ के बाहर पड़ते हैं उसका कारण उसका कारण एग्जिस्टेंसियल है इंटेलेक्चुअल नहीं उसका कारण बौद्धिक नहीं है कि वो हमारी समझ में नहीं आते बुद्धि में बिल्कुल समझ में आते हैं फर्क हमारे जीने के ढंग का है हमारी समझ में ये नहीं आता कि संयम तो फिर जियेंगे क्या न कोई स्वाद में रस रह जाएगा न कोई संगीत में रस रह जाएगा न कोई रूप आकर्षित करेगा न भोजन पुकारेगा न वस्त्र बुलाएंगे महत्वाकांक्षा न रह जाएगी तो फिर हम जियेगे कैसे मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि अगर महत्वाकांक्षा न रही अगर बड़ा मकान बनाने का ख्याल मिट गया अगर और सुंदर होने का ख्याल मिट गया तो जियेंगे कैसे अगर और धन पाने का ख्याल मिट गया तो फिर जियेगे कैसे हमें लगता ही यह है कि पाप ही जीवन की विधि है असंयम ही जीवन का ढंग है इसलिए हम सुन लेते हैं कि संयम की बात अच्छी लेकिन वो कहीं हमें छू नहीं पाती हमारे अनुभव से उसका कोई मेल नहीं और यह हमारा सवाल ठीक ही है क्योंकि जब भी हमें संयम का ख्याल उठता है तो लगता है निषेध ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो तो ये तो हमारा जीवन है सब छोड़ दें तो फिर जीवन कहां है यह निषेधात्मक होने की वजह से हमारी तकलीफ है मैं नहीं कहता कि यह छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो मैं कहता हूं यह भी पाया जा सकता यह भी पाया जा सकता यह भी पाया इसे पाओ। हां इस पाने में कुछ छूट जाएगा निश्चित लेकिन तब खाली जगह नहीं छूटेगी भीतर तब भीतर एक नया फुलफिलमेंट एक नया भराव होगा और हमारी सभी इंद्रिया एक पैटर्न में एक व्यवस्था में जीती अगर आपको अतिद्री दृश्य दिखाई पड़ने शुरू हो जाएं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आंख से छुटकारा मिलेगा नहीं जिस दिन आंख से छुटकारा मिलता है उस दिन अचानक कान से भी छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है क्योंकि अनुभव का एक नया रूप जब आपके ख्याल में आता है कि आंख के जगत में भी भीतर का दर्शन है तो फिर कान के जगत में भी भीतर की ध्वनि होगी भीतर का नाद होगा फिर स्पर्श के जगत में भी भीतर का स्पर्श होगा फिर संभोग के जगत में भी भीतर की समाधि होगी वो तत्काल ख्याल में आना शुरू हो जाता एक जगह से ढांचा टूट जाए असंयम का तो सब जगह से दीवार गिरनी शुरू हो जाती प्रत्येक चीज एक ढांचे में जीती है एक ईट खींच ले सब गिर जाता है जनगणना हो रही है और नसरुद्दीन के घर अधिकारी गए हुए हैं उससे पूछने उसके घर के बाबत अकेला बैठा है उदास तो अधिकारी ने पूछा कि कुछ अपने परिवार का ब्यौरा दो जनगणना लिखने आया हूं तो नसरुद्दीन ने कहा कि मेरे पिता जेल खाने में बंद अपराध की मत पूछो क्योंकि बड़ी लंबी संख्या है मेरी पत्नी किसी के साथ भाग गई है किसके साथ भाग गई है इसका हिसाब लगाना बेकार है क्योंकि किसी के भी साथ भाग सकती थी मेरा मेरी बड़ी लड़की पागलखाने में है दिमाग का इलाज चलता है यह मत पूछो कि कौन सी बीमारी है ये पूछो कि कौन सी बीमारी नहीं है थोड़ा बेचैन होने लगा अधिकारी बड़ी मुसीबत का मामला है कहा है? कैसे भागे किस तरह से अनुभूति बताएं और निकले यहां से तभी नसरुद्दीन ने कहा कि और मेरा छोटा लड़का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तो अधिकारी को जरा प्रफुल्लता बहुत अच्छा प्रतिभाशाली मालूम पड़ता है क्या अध्ययन कर रहा है नसरुद्दीन का गलती मत समझो हमारे घर में और कोई अध्ययन करेगा हमारे घर में कोई प्रतिभा पैदा होगी ना तो प्रतिभाशाली है और ना अध्ययन कर रहा है बनारस विश्वविद्यालय के लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं दे आर स्टडी हिड्रुद्धि ने कहा हमारे घर के बाबत कुछ तो समझो जो पूरा डांचा है उसमें और रही मेरी बात सो तुम ना पूछो तो अच्छा लेकिन जब तक वो ये कह रहा था तब तक तो अधिकारी भाग चुका था जब उसने ये कहा तो वो था नहीं मौजूद वो जा चुका था ढांचे में चीजों का अस्तित्व होता है अभी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आपके घर में एक आदमी पागल होता है तो किसी न किसी रूप में आपके पूरे परिवार में ढांचा होगा इसलिए नया मनोविज्ञान कहता है एक पागल की चिकित्सा नहीं की जा सकती जब तक उसके परिवार की चिकित्सा न की जाए परिवार की चिकित्सा फैमिली थेरेपी नई विकसित हो रही है और जो और सोचते हैं वो कहते हैं कि परिवार से भी क्या फर्क पड़ेगा क्योंकि परिवार और परिवारों के ढांचे में जीता तो जब तक पूरी सोसाइटी की चिकित्सा न हो जाए जब तक पूरे समाज की चिकित्सा ना हो तब तक एक पागल को भी ठीक करना मुश्किल तो वो ग्रुप थेरेपी की बात करते हैं वो कहते हैं पूरा ग्रुप वो जो समूह है पूरा वो समूह के ढांचे में एक आदमी पागल होता चीजें संयुक्त थे, लेकिन एक बात उनके ख्याल में नहीं है जो मैं कहना चाहता हूं कभी ख्याल में आएगी लेकिन अभी उनको सौ साल लग सकते हैं। यह बात जरूर सच है कि अगर एक घर में एक आदमी पागल है तो किसी न किसी रूप में उसके पागलपन में पूरे घर के लोग कंट्रीब्यूट किए उन सबने कुछ ना कुछ सहयोग दिया है अन्यथा वो पागल कैसे हो जाता और यह भी सच है कि जब तक वो घर के सारे लोग ठीक ना हो जाएं, तब तक ये आदमी ठीक नहीं हो सकता ये भी सच है कि एक परिवार तो बड़े समूह का हिस्सा है और पूरा समूह उस परिवार को पागल करने में कुछ हाथ बटाता है तो पूरा समूह ठीक ना हो जाता लेकिन इससे तो उल्टी बात भी सच अगर घर में एक आदमी स्वस्थ हो जाए तो पूरे घर के पागलपन का ढांचा टूटना शुरू हो जाता है ये बात अभी उनके ख्याल में नहीं है ये उनके ख्याल में कभी ना कभी आ जाएगी लेकिन भारत के ख्याल में ये बात बहुत पुरानी है और अगर एक आदमी ठीक हो जाए तो पूरे समूह का ढांचा टूटना शुरू हो जाता है इसे हम ऐसा भी समझें कि अगर आपके भीतर एक इंद्री में ठीक दिशा शुरू हो जाए तो आपकी सारी इंद्रियों का पुराना ढांचा टूटना शुरू हो जाता है। आपकी एक वृत्ति संयम की तरफ जाने लगे तो आपकी बाकी वृत्तियां असंयम की तरह जाने में असमर्थ हो जाती मुश्किल पड़ जाता जरा सा इंच भर का फर्क और सारा सारा का सारा जो जो रूप है वो सारा का सारा रूप बदलना शुरू हो जाता है। कहीं से भी शुरू करें कुछ भी एक बिंदु मात्र आपके भीतर संयम का प्रकट होने लगे तो आपके असंयम का अंधेरा गिरने लगेगा और ध्यान रहे श्रेष्ठ पर सदा शक्तिशाली है तो मैं मानता हूं कि अगर एक व्यक्ति एक घर में ठीक हो जाए तो उस घर को पूरा ठीक कर सकता है क्योंकि श्रेष्ठ पर शक्तिशाली है अगर एक व्यक्ति एक समूह में ठीक हो जाए तो पूरे समूह को ठीक होने के संचारण उसके आसपास से होने लगते हैं क्योंकि श्रेष्ठ शक्तिशाली अगर आपके भीतर एक विचार भी ठीक हो जाए एक वृत्ति भी ठीक हो जाए तो आपकी सारी वृत्तियों का ढांचा टूटने और बदलने लगता है बिखरने लगता है फिर आप वही नहीं हो सकते जो आप थे इसलिए पूरे संयम की चेष्टा में मत पड़ना पूरा संयम संभव नहीं आज संभव नहीं है इसी वक्त संभव नहीं है लेकिन किसी एक वृत्ति को तो आप इसी वक्त आज और अभी रूपांतरित कर सकते और ध्यान रखना उस एक का बदलना आपके और बदलाहट के लिए दिशा बन जाएगी और आपकी जिंदगी में प्रकाश की एक किरण उतर आए तो अंधेरा कितना ही पुराना हो कितना ही हो कोई भय का कारण नहीं है प्रकाश की एक किरण अनंत गुने अंधेरे से भी ज्यादा शक्तिशाली संयम का एक छोटा सा सूत्र असंयम की जिंदगी अनंत जिंदगी को मिट्टी में गिरा देता है लेकिन वो एक सूत्र शुरू हो और शुरू अगर करना हो तो विधायक दृष्टि रखना शुरू अगर करना हो तो उसी इंद्री से काम शुरू करना जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो शुरू अगर करना हो तो मार्ग मत तोड़ना उसी मार्ग से पीछे लौटना है जिससे हम बाहर गए शुरू अगर करना हो तो अंधानुकरण मत करना कि किस घर में पैदा हुए अपने व्यक्तित्व की समझ को ध्यान में लेना और फिर जहां भी मार्ग मिले वहां से चले जाना महावीर जहाँ पहुँचते हैं वहीं मोहम्मद पहुंच जाते हैं जहाँ बुद्ध पहुंचते वहीं कृष्ण पहुंच जाते हैं जहाँ लाओस से पहुंचता वहीं क्राइस्ट पहुँच जाते हैं नहीं मालूम आपको किस जगह से द्वार मिलेगा आप पहुंचने की फिक्र करना द्वार की जिद्द मत करना कि मैं इसी दरवाजे से प्रवेश करूंगा हो सकता है वो दरवाजा आपके लिए दीवार सिद्ध हो लेकिन हम सब इस जिद्ध में है की अगर जाएंगे तो जिनेन्द्र के मार्ग से जाएंगे की जाएंगे तो हम तो विष्णु को मानने वाले तो हम तो राम को मानने वाले तो हम राम के मार्ग से जाएंगे आप किस को मानने वाले हैं ये उस दिन सिद्ध होगा जिस दिन आप पहुंचेंगे उसके पहले सिद्ध नहीं होता आप किस द्वार से निकलेंगे ये उसी दिन सिद्ध होगा जिस दिन आप निकल चुके होंगे उसके पहले सिद्ध नहीं होता लेकिन आप पहले से कहते हैं कि ये बैठे कि मैं इस द्वार से ही निकलूंगा ऐसा मालूम पड़ता है द्वार का बहुत मूल्य पहुंचने का कोई मूल्य नहीं है जिद यह इस सीढ़ी से चढ़ेंगे चढ़ने से कोई मतलब नहीं ना भी चढ़े तो चला लेकिन सीढ़ी यही होनी चाहिए यह पागलपन है और इससे पूरी पृथ्वी पागल हुई है धर्म के नाम पर जो पागलपन खड़ा हुआ है वो इसलिए कि आपको मंजिल का कोई भी ध्यान नहीं है साधन का अति आग्रह है कि बस यही इस पर थोड़ा ढीला होंगे मुक्त होंगे तो आप बहुत शीघ्र संयम की विधायक दृष्टि पर न केवल समझने में बल्कि जीने में समर्थ हो सकते हैं। आज इतना ही कल तक पर हम बात करें बैठे अभी जाए ना एक पांच मिनट